श्री राम कृष्ण वचनामृत परिच्छेद उनसठ अट्ठाईस नवबर अठारह सौ तिरासी गृहस्थाश्रम तथा श्री राम कृष्ण वैकुंठ हम संसारी मनुष्य हैं हमारे लिए कुछ कहिए श्री राम कृष्ण ईश्वर को जानकर एक हाथ उनके पैरों पर रख कर दूसरे हाथ से संसार का, का काम करो वैकुंठ महाराज संसार क्या मिथ्या है श्री राम कृष्ण जब तक उनका ज्ञान नहीं होता तब तक मिथ्या है तब मनुष्य उन्हें भूलकर मेरा मेरा कहता रहता है माया में फंसकर कामनी कांचन में मुग्ध होकर और भी डूब जाता है माया में मनुष्य ऐसा अज्ञानी हो जाता है कि भागने का रास्ता रहने पर भी नहीं भाग सकता एक गाना है भावार्थ महामाया की कैसी विचित्र माया है कैसे भ्रम में उन्होंने डाल रखा है उनकी माया में ब्रह्मा और विष्णु भी अचेत हो रहे हैं तो जीव बिचारा भला क्या जान सकता है मछली जाल में पकड़ी जाती है परंतु आने जाने की राह रहने पर भी वह उससे भाग नहीं सकती रेशम के कीड़े रेशम की गोटियाँ बनाते हैं वे चाहे तो उसे काट कर उससे निकल सकते हैं परंतु महामाया के प्रभाव से वे इस तरह बद्ध हैं कि अपनी बनाई हुई गोटियों में ही अपनी जान दे देते हैं तुम लोग तो स्वयं भी देख रहे हो कि संसार अनित्य है देखो न कितने आदमी आए और गए कितने पैदा हुए और कितनों ने देह छोड़ी संसार अभी अभी तो है और थोड़ी ही देर में नहीं अनित्य जिन्हें लेकर इतना मेरा मेरा कर रहे हो आंखें बंद करते ही कहीं कुछ नहीं है है कोई नहीं फिर भी नाती की बांह पकड़े बैठे हैं उसके लिए वाराणसी नहीं जा सकते कहते हैं मेरे लाल का क्या होगा आने जाने की राह है फिर भी मछली भाग नहीं सकती रेशम के कीड़े अपनी बनाई गोटियों में ही अपनी जान दे देते हैं इस प्रकार का संसार मिथ्या है अनित्य है पड़ोसी महाराज एक हाथ ईश्वर में और दूसरा संसार में क्यों रखें अगर संसार अनित्य है तो एक हाथ भी संसार में क्यों रखें श्री रामकृष्ण उन्हें जानकर संसार में रहने से संसार अनित्य नहीं रह जाता एक गाना सुनो गीत का मर्म अमन तो खेती का काम नहीं जानता ऐसी मनुष्य देह रूपी जमीन पड़ी ही रह गई अगर तू काश्तारी करता तो इसमें सोना फल सकता था पहले तू इसमें काली नाम का घेरा लगा दे इस तरह फसल नष्ट न हो सकेगी वह मुक्तकेशी का बड़ा ही दृढ़ घेरा है उसके पास यम की भी हिम्मत नहीं जो कदम बढ़ा सके आज या शताब्दी भर के बाद यह ज़मीन बेदखल हो जाएगी क्या यह जा तू नहीं जानता अतएव अब तू लगन लगा उसे जोड़कर फसल क्यों नहीं तैयार कर लेता गुरु प्रदत्त बीज डालकर भक्तिवारी से खेत छींचता जा अगर तू अकेला यह काम न कर सके तो राम प्रसाद को भी अपने साथ ले लो